तो आपको याद है हम कहा थे चैतन्य चरितमृत में तो हम कृष्णदास कविराज के साथ जर्नी कर रहे हैं जगन्नाथपुरे की हाँ तो आपको जब आप ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उस ऑथर के साथ आपको चलना होता है हाँ उस ऑथर की कृपा की याचना करनी होती है जिसके द्वारा जो भगवत चर्चा है या तत्व है उससे हम अवगत हो जाते हैं इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो भागवत की शुरुआत में किसका गुणगान करते हैं व्यासदेव का तो उसी प्रकार से श्रीलकृष्णदास कविराज जैसे महानतम आचार्य हैं जिन्होंने ये चैतन्य चरितमृत रूपी रत्न हमें प्रदान किया है हम मध्वाचार्य के संप्रदाय में आते हैं या चारों संप्रदाय में श्रीमद् भागवतम हैं भगवद गीता है चारों संप्रदाय में गीता पर प्रवचन होते भागवतर होते हैं लेकिन हमारे संप्रदाय में विशेषता क्या है चैतन्य चरितमृत चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने जो चीज़ वो प्रदान करने के लिए आए हैं वो किसी और संप्रदाय में प्राप्त नहीं होती है तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के पास सार्वभौम भट्टाचार्य निवेदन लेकर जाते हैं किसके बारे में वो निवेदन लेकर पहुंचते हैं राजा प्रताप साइलेंट में रखिए अपने फोन राजा प्रताप रुद्र के बारे में वो बताना निवेदन करते हैं कि वो राजा आपका दर्शन करना चाहता है लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर एक विरक्त व्यक्ति का जो लक्षण है उसको प्रकट किया कि एक जो विरक्त व्यक्ति है सन्यासी है साधु है जो जीवन में भगवत तत्व को प्राप्त करना चाहता है ऐसे व्यक्ति को दो चीजों से दूर रहना चाहिए हाँ एक क्या है स्त्री और स्त्री से जो आसक्त व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि व्यक्ति कोई विरक्ति का पथ को किसी ने स्वीकार किया है और फिर भी वो जानबूझकर बूझ स्त्रियों का संग करता है उनको देखता है उनसे वार्तालाप करता है जो वैरागी है हाँ तो वो क्या कर रहा है जानबूझकर बूझ विष का पान कर रहा है तो महाप्रभु कहते हैं कि ये बहुत ही भया है और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कठोरता से बोला कि फिर से ऐसी बात आप कहोगे राजा उन्होंने कहा भक्त है लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है राजा शब्द और राजा शब्द में ही सारे भोग आ जाते हैं भोगों से संबंधित वो टाइटल है राजा और वो भोगों से अलग ऐसे नहीं हो सकता तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहा पुनरअपि मुखे ना आनीबे ऐसी बात मेरे पास मत लाइए और आप ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा आप मुझे फिर से यहां नहीं देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक चीज कही जाती है वैष्णव सदाचार जो महाप्रभु ने प्रकट किया तो आचार्य गण कहते हैं कि महाप्रभु एक भक्त को कैसे होना चाहिए उसकी शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु वज्र के समान कभी कभी कठोर हो जाते थे और कभी कभी कैसे थे कमल से भी अधिक कोमल व्यवहार करते थे ये दोनों चीजें महाप्रभु प्रकट करते थे वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए हाँ इसलिए जो वैष्णव होता है वो ये दोनों प्रकार से ऐसे नहीं कि वैष्णव हमेशा ही कोमल रहता है नहीं प्रभुपद कहते हैं हनुमान भगवान के भक्त है लेकिन उन्होंने उनको भी क्रोध आया और वो कठोर हो गए रावण के प्रति अर्जुन भी क्रोधित हो गए और कठोर हो गए अपने जो प्रतिद्वंद्वी है उनके प्रति हाँ क्योंकि वो भक्तों के अपराधी हैं तो भक्त का भक्त के अंदर ये दो चीज़ें कि वज्र के समान कठोर भी होता है और उतना ही कमल के समान वो कोमल भी होता है तो यहाँ तक हमने चर्चा किए थे तो ये चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला का ग्यारहवा अध्याय है जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं, कि चैतन्य महाप्रभु बेड़ा में घूम घूम के नाचना हाँ वो जो लीलाएं महाप्रभु करते थे श्री जगन्नाथ मंदिर में उसका वर्णन विशेषता इस अध्याय में किया है तो सर्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला और महाप्रभु ने बहुत उनको एक प्रकार से डांट लगाई और वो सुनकर महा सर्वम भट्टाचार्य डर जाते हैं और बहुत चिंतित होकर अपने घर वापस जाते हैं तो यहाँ तक हमने पिछली बार श्रवण किया था तो आ, आगे आज बढ़ेंगे हे न काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम आयिला पात्र मित्र संगे राजा दर्शण चलिला तो उसी समय जब महाप्रभु को इन्होंने अप्रोच किया था सर्व भट्टाचार्य ने उन्ही दिनों में एक दो दिन में ही राजा प्रताप रुद्र भी जगन्नाथपुरी आए तो ऐसे नहीं था कि जगन्नाथपुरी के राजा सदा जगन्नाथपुरी में निवास करते थे नहीं ओरिसा की राजधानी कटक हुआ करते थे और जहां साक्षी गोपाल उदरी थे पहले तो ऐसे कटक में राजा निवास किया करते थे तो जब इन्होंने ये बात छेड़ी थी महाप्रभु से तो उन्हीं दिनों में राजा प्रताप रुद्र भी जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी आकर अकेले नहीं आए थे तो उन्होंने कहा कि अपने मंत्रियों के साथ सचिवों के साथ और अन्य परिजनों के साथ राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी आए थे और किस लिए दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए रामानंद राय आला गजपति संगे प्रथम प्रभुर से लीला बहुरंगे तो राजा प्रताप रुद्र के साथ और एक व्यक्ति आए थे और जिनका नाम क्या था रामानंद राय हाँ तो ये बहुत प्रमुख व्यक्तित्व है चैतन्य लीला के तो चैतन्य महाप्रभु इसके पूर्व हमने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा से वापस आए थे तो दक्षिण की यात्रा में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त को ढूंढ निकाला कौन थे वो रामानंद राय बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे तो जाते समय सार्वम भट्टाचार्य बहुत रोदन किए कि हे प्रभु मे मुझे कृपा करके मेरा शोधन मुझे शुद्ध करके आप जा रहे हो और अभी मुझे आपके संघ की बहुत आवश्यकता है लेकिन आप तुरंत ही दक्षिण भारत की यात्रा में निकल रहे हो तो बहुत इनको दुख हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि मैं अपने जो बड़े भ्राता है विश्व रूप को ढूंढना चाहता हूं तो सार्वम भट्टाचार्य ने हा ना करते हुए अनुमति प्रदान की लेकिन इनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सार्वभम भट्टाचार्य को जब तक वो भक्त नहीं बने थे तब तक पूरे जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में और सब प्रकार के समाज में वो अपने आप को सर्वोच्च देखते थे हाँ यही एक विशेषता विशेषता नहीं है जब तक व्यक्ति भक्त नहीं होता ना भगवान के प्रति आसक्ति का भाव तब तक वो अपने आप को क्या मानता है सबसे बड़ा भक्त मानता है लेकिन जैसे व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है तो उसके अंदर स्वाभाविक ऐसी भावना आ जाती है वह हर भक्तों को अपने से बढ़कर देखने लगता है उत्तम हैया अपना के माने अधम उत्तम होकर भी अपने आप को छोटा मानता है लेकिन सार्वम भट्टाचार्य क्या थे कि वो भक्तों को और सभी को ही एक प्रकार से तुच्छ मानते थे जब वो मायावादी हुआ करते थे और पंडित और कभी कभी ये रामानंद राय भी वहां पुरी में थे जब राजा सर्वम भट्टाचार्य के साथ भक्ति विषय भगवत चर्चा करते थे तो सर्वम भट्टाचार्य उनको तुच्छ लगते थे कहते ये तो भावुक व्यक्ति है तो लेकिन अभी जब ये स्वयं भक्त बने चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तब उनको दिमाग में आया अरे ये एक जो भक्त है ये रामानंद राय ये भक्ति में तो सर्वोच्च है जिनको मैं कभी समझ ही नहीं पाया क्योंकि वो मायावादित है तो जब महाप्रभु निकले दक्षिण भारत की यात्रा में तब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु ने महा नेट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप जरूर किससे मिले जाकर रामानंद राय से मिलिए। और वो रामानंद राय भक्ति तत्व का ज्ञाता है और जरूर उनसे मुलाकत कीजिए और सारे रसों को वो अच्छी तरह से जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाऊंगा तो उनको जरूर मिलूंगा और सर्व भट्टाचार्य कहे आप देखने मात्र से पहचान जाओगे तो भक्त के लक्षणों से ही भक्तों को पहचाना जाता है उसके हाव भाव से उसके वर्तन आदि से तो हम देखते हैं कि जब महाप्रभु गए थे कहूर कहूर नाम का स्थान है राजमुंदरी में दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम से आगे जाते हो तो एक बड़ा सा सिटी आता है जिसका नाम है राजमुंद्री जहाँ गोदावरी नदी के तट पर है और वो तीन किलोमीटर है गोदावरी इतनी बड़ी है वहाँ जिनको क्रॉस करना है तो इतना लंबा ब्रिज है दो तीन किलोमीटर का और उसके उसको महाप्रभु ने पार किया नाव से और फिर महाप्रभु उस स्थान में गए जहाँ लोग स्नान किया करते थे वहाँ उन्होंने देखा कि एक राजा का सेवक बड़ा गवर्नर पालकी में बैठ के आ रहा है और जैसे वो उतरा महाप्रभु सन्यासी थे, दूर से ही देखा सोचने लगे यही संय हो सकता है महाप्रभु ने किसी को पूछा नहीं केवल उनके उस लक्षणों से ही उनको देखने मात्र से ही पहचान लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं यही रामानंद राय है और उनके लिए वहां खड़े रहे महाप्रभु आकेले वहां नदी के किनारे फिर वो रामानंद राय से मिलते हैं तो ऐसे रामानंद राय से बहुत लंबा संवाद चला जिस संवाद के कारण ही चैतन्य चरितमृत को पी स्टडी कहा जाता है जो मध्य लीला का आठवां अध्याय है महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद उसमें क्या है सर्वोच्च दिव्य कार्यकलाप जो भगवान के है उसका वर्णन है मात्र जब महाप्रभु पूछते थे देखो महाप्रभु सिखाते हैं कि उन्होंने एक श्रोता का रोल अदा किया सारे शास्त्रों के तत्व अपने भक्त के मुख से बुलाए उनको ये अभिमान नहीं तारे मैं तो मैं साक्षात कृष्ण अवतरित हुआ हूं भक्त के रूप में अभी तुम बैठो मैं बस सुनाऊंगा ऐसे नहीं किया महाप्रभु स्वयं रामानंद राय से सुनने लगे और इतने तत्व सुने कि आखिरी में इतना हाई लेवल की बातें करने लगे रामानंद राय की चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ लिया और उनके मुख में रखा इसे वक्ता के मुख में कभी झेला नहीं जा रहा है आई कान कंट्रोल अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है जितनी बातें तुम बोल रहे हो ऐसे हाथ लगाया तो वास्तव में हाँ रामानंद राय ललिता या विशा का सखी है और चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा के भाव में है तो वो जो सखी है राधा कृष्ण के सबसे निकटतम है जो उनके दिव्य कार्यकलापों को जानती है तो इतनी चीजें महाप्रभु ने सुने, बहुत दिव्य भावों का वर्णन मतलब जो प्रेम है भगवत प्रेम से आगे भी जितनी चीजें है उसके आगे भी कितने प्रकार है हम श्रद्धा से प्रेम तक बात करते हैं तो उसके आगे भी दस पंद्रह प्रकार है जिनका वर्णन हाँ जब वो करने लगे तो रामानंद महाप्रभु का हृदय पिघलने लगा कहते तो, पहले तो महाप्रभु कहते ना आगे कहो आर आगे कहो आर आगे बोलो आगे बोलो लेकिन एक समय ऐसा आया कि आगे नहीं बोलो अभी बंद हो जाओ <laughs> तो ऐसे रामानंद राय से इतना उनको आसक्ति हो गया फिर रामानंद राय से एक डिमांड उन्होंने किया रामानंद राय को कहा कि हे रामानंद आप क्या करो वापस आ जाना जगन्नाथपुरी और हम एक साथ निवास करेंगे हाँ जीवन भर मेरे साथ रहना उन्होंने कहा तो इस प्रकार से महाप्रभु का इतना आसक्ति रामानंद राय के प्रति हो गया कि रामानंद राय भी तैयार हो गए कि मैं आऊंगा और आपके साथ ही जीवन बिताऊंगा बल्कि महाप्रभु ने कहा था कि हम दोनों मिलकर जीवन भर कृष्ण तथा करेंगे और यही लाइफ है एक भक्त का कि कृष्ण में डूबे रहना उनके कार्यकलापों की चर्चा करते रहना तो उस बात को रामानंद राय ने याद किया था और बल्कि देखो दक्षिण भारत में महाप्रभु जाते समय रामानंद राय को बोले अरे वापस आना है तुम्हें फिर जब पूरा यात्रा खत्म किया महाप्रभु ने यात्रा कहां तक किया था दक्षिण भारत का मुंबई कहा मुंबई आए थे महाप्रभु मुंबई कितना भाग्यशाली शहर है चैतन्य महाप्रभु आए वहां दिल्ली में तो नित्यानंद प्रभु आए थे बाकी सारे आचार्य आए थे तो जब वहां से वापस आए तो वापस फिर रामानंद राय के पास गए कहते देखो अभी मैं जा रहा वापस वापस पूरी मेरी साउथ यात्रा खत्म हो गई अभी तुम वापस जल्दी आ जाना तो रामानंद राय ने तुरंत सोचा कि सब चीजें महाप्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा गवर्नर का पद आदि और निकल पड़े आए राजा के पास राजा से बातचीत भी उन्होंने कर ली ऐसा ऐसा महाप्रभु ने कहा है फिर अभी ये प्रसंग है राजा के साथ अभी वो कटक से मानो दक्षिण भारत जो उनका नौकरी था मद्रास के गवर्नर थे वहां से वो कटक आए राजा के साथ और राजा उनको लेके अभी कहाँ आया है जगन्नाथ का दर्शन करने लेकिन यहां एक चीज वो बताते कृष्णदास के विराज रामानंद आया आयेला गजपति संगे प्रथमे ही प्रभुरे आसी मिलेला बहुरंगे तो रा, रामानंद राय राजा के साथ जगन्नाथपुरी आए राजा आदि जगन्नाथ का दर्शन करने गए लेकिन रामानंद राय जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं गए किसके पास गए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वो कहते प्रथमे ही प्रभुरे आशी मिलीला बहुरंगे तो जो भी महाप्रभु से आसक्त है ना उनका ये चीज देखी गई है देखो पहली बार जब बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आए थे तो उस समय ये राजा सार्वम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ आचार्य के साथ आपने महल के छत के ऊपर खड़े थे टेरेस पर और देख रहे थे कि ये लोग कैसे है हा? कैसे आते हैं वगैरह ना तो सार्वम भट्टाचार्य कहते मैं भी नहीं जानता हूँ इन सबको ये कौन कौन है तो गोपीनाथ आचार्य कहते मैं सबको जानता हूँ तो गोपीनाथ आचार्य को खड़ा किया तो साराम ये पूछता है कि वो ओल्ड ओल्ड व्यक्ति कौन है जिनकी लंबी दाढ़ी है वो अद्वित आचार्य कहते हैं, गोपीनाथ गोपीनाथाचार्य कहते हैं वो अद्वित प्रभु है जिनके चरण सदैव चैतन्य महाप्रभु छूते हैं और सबसे ज्यादा उनको आदर प्रदान करते हैं तो यहां गोपीनाथ आचार्य इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से भक्तों के साथ बंगाल के और हमने पहले किसके बारे में सुना था पुरी के भक्तों को इंट्रोड्यूस कौन कराते हैं सार्व भट्टाचार्य जो इंट्रोड्यूस करता है सदैव गुणों का गान करता है जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो सदैव आपको क्या करना चाहिए उनके गुणों का वर्णन करना सीखना चाहिए हाँ तो ऐसे अद्भुत वर्णन आता है तो ऐसे वो लोग भी बंगाल के जितने भी आए ना जगन्नाथ मंदिर का गेट है आ, गेट के सामने से वो गुजरे सारे सारे बंगाली भक्त गेट के सामने से गुजरे कोई जगन्नाथ का दर्शन करने ले गया सबसे पहले किसके पास गए चैतन्य महादेव राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ था अरे जगन्नाथ का दर्शन पूरी में आना में सबसे पहले जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए ये सीधा वहां गंभीरा क्यों पहुंच रहे हैं तो सार्वभम भट्टाचार्य कहते थे यही अनुराग है उन भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो इस प्रकार से रामानंद राय महाप्रभु के पास जाते हैं राय प्रणति कैला प्रभु कैला दुई जने है करे न क्रंदन तो अभी ये हैतन्य महाप्रभु को देखते रामानंद राय ने प्रणाम किया और प्रणाम के बदले उन्होंने क्या किया आलिंगन किया एक वैष्णु शिष्टाचार है तो और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर वो याद आ गया उनको फिर से अपना सारा संवाद और वो रोने लगे और ये महाप्रभु का संवाद बहुत फेमस है जिस संवाद को सुनने के लिए महाप्रभु के पास कौन से ब्राह्मण आए थे प्रद्युम्न मिश्रा कौन प्रद्युम्न मिश्रा वो आए और उन्होंने कहा प्रभु आपने जो डिस्कशन किया था ना रामानंद राय के साथ वो कृष्ण कथा मुझे सुननी है तो महाप्रभु तो मुझे तो कुछ आता नहीं है वो रामानंद राय के पास चले जाना तो रामानंद राय के पास गए ना तो लंबा कथा आपने सुना है रामानंद राय कहते क्या सुनना चाहते हो कहते वो बातें हैं जो आपने किसको सुनाई थी चैतन्य महाप्रभु को तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पास रामानंद राय गए उनको प्रणाम किया हर एक दूसरे को देखकर ये भावावेश में दोनों क्रंदन करने लगे राय संगे प्रभु हृदय की स्नेह व्यवहार सर्वभक्त गिर रमने हैल चमत्कार अभी जो आसपास के भक्त थे महाप्रभु के पास विरक्त ब्रह्मचारी सन्यासी उनको लगा ये क्या है ये महाप्रभु सन्यासी है लेकिन ये गवर्नर का आलिंगन कर रहे हैं आलिंगन करके उनके साथ रो भी रहे हैं तो बाहर रूप से किसी को समझ में नहीं आया और सब सोचने लगे कि महाप्रभु हमारे साथ इतने फ्रेंडली नहीं है लेकिन किसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं रामानंद राय के साथ तो ये सारे आ देखकर भक्त लोग अचंभित हो गए थे तब अभी रामानंद राय बोलते हैं राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा के कहिला राजा मोर विषय छाइल अभी आगे दो तीन प्यारों में बहुत अच्छी शिक्षा है तो राजा कहते रामानंद राय कहते हैं कि जो आपने मुझे आज्ञा दी थी वो मैंने राजा को बताई और राजा ने तुरंत राजा ने प्रश्न भी नहीं पूछा तुरंत क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा क्या थी ये सब कुछ छोड़ के जगन्नाथपुरी आ जाओ मेरे साथ रहो कृष्ण कथा में हम जीवन बिताएंगे दोनों और रामानंद राय आखिर तक रहे महाप्रभु के साथ ये स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये दो संगीत हैं जिनके साथ महाप्रभु केवल कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों की चर्चा करते थे बाकी सब सबके साथ हरिणाम संकीर्तन करते थे तो उन्होंने कहा तुरंत मुझे मुक्त कर दिया नौकरी से और हाँ तुम्हारा छाड़ा सारे भौतिक कार्यों से उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया है आमी क ही आमा है, है विषय चैतन्य चरण रहो जदि आज्ञा है तो रामानंद राय कहते हैं उनको कहते हैं मैंने उनसे कहा कि हे राजन अब मैं राजनीतिक कार्यों में नहीं लग, लगे रहना चाहता हूं मेरी इच्छा केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के, के चरण कमलों में रहने की है कृपया मुझे अनुमति प्रदान कीजिए मानो उन्होंने निवेदन राजा के पास रखा तुम्हारा नाम सुनि राजा आनंदित हेल आसन हेते उठी मोरे अलिंगन कैल एक बहुत प्रोमिनंट यह था उनका सेवक था राजा का रामानंद राय बहुत बड़े पद में थे लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ना है और चैतन्य महाप्रभु के साथ सेवा में रहना है तो राजा अपने आसन से उठे आनंदित उनको इतना आनंद आया कि अरे ये महाप्रभु की सेवा में जा रहा है हाँ जैसे कई बार होता है ना मानो दस पीवीडी के डिवोटीज है ये और उसमें से किसी को चांस मिलता है कि कोई महाराज का सेक्रेटरी बन जाए तो बाकी पूरे दुखी हो जाते हैं अरे मैं मेरा क्यों नंबर नहीं आया उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंट सेवा मिली हाँ ऐसे रहता है ना कई बार हम थोड़ा ईर्षा भाव रखते हैं या दुखी हो जाते हैं लेकिन राजा का ऐसे नहीं हुआ राजा को क्या हो गया आनंदित हो गए इसलिए हाँ जब दूसरे भक्तों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है हाँ कोई और बड़ा कार्य करने की तो हमें सदैव उनसे क्या नहीं रखना चाहिए ईर्षा और द्वेश का भावना नहीं रखना चाहिए बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए उनको किसी ना किसी प्रकार से आ मैं कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनू ये भक्त उनकी सेवा में लगाए मैं थोड़ा सा उनको सपोर्ट करूँ हाँ किसी ना किसी प्रकार से ये भावना होनी चाहिए और ऐसी भावना से कभी हमारे हृदय में द्वेष की भावना नहीं आएगी और ईर्ष्या की भावना हमारे हृदय में स्थान नहीं ग्रहण करेगी अन्यथा क्या हो जाता है मानो हम एक साथ ही होते हैं एक साथ ज्वाइन करते रहते हैं लेकिन किसी को कोई प्रोमिनेंट सेवा मिलती है या कोई पद मिलता है तो हमारे हृदय में कुछ कुछ होने लगता है हम क्या करते हैं ईर्षा हर द्वेश का भावना आता है और थोड़ा थोड़ा हम क्या करते उस भक्त से कभी कभी अनादर करना शुरू करते हैं कभी उनका अपमान करते हैं या उनकी बातें स्वीकार नहीं करते हाँ तो ये क्या है सारा मानो किसी न किसी सूक्ष्म प्रकार से हमारे हृदय से वो ईर्षा की भावना प्रकट हो रही है तो कभी भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए और क्या करना चाहिए हमें उनको असिस्ट करने का प्रयास करना चाहिए तो राजा तुरंत उठे उनको कोई ईर्षा का भावना नहीं हुआ अरे मुझे सेवा नहीं मिली ना तुमको भी नहीं मिलनी चाहिए हमारा रहता है ना मुझे गुलाब जामुन नहीं मिलाना तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए प्रसाद सर्विंग के समय में है हाँ मुझे नहीं मिला मेरे प्लेट में तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगा हाँ मतलब हम कई बार होता है ना थोड़े से हम सूक्ष्म छोटे बुद्धि के जब हो जाते हैं एक है महात्मा और एक है छोटी आत्मा मतलब दुरात्मा एक की आत्मा बड़ी होती है प्रभु बात एक लक्षण में बोलते एक की आत्मा बहुत बड़ी होती है दूसरे की आत्मा क्या होती है छोटी आत्मा मीन्स दुरात्मा तो हमारा जो आंदोलन है वो महात्मा बनने का है तो महात्मा का मतलब है बी ब्रॉड माइंडेड इन कृष्णा सर्विस श्री गोपाल कृष्ण महाराज का एक बुक है उसमें एक लेक्चर है उस लेक्चर बहुत फेमस लेक्चर है उसका नाम है बी ब्रॉड माइंडेड इन कृष्णा सर्विस कृष्ण की सेवा में सदैव क्या बनो बड़े मन वाला बनो बड़े आत्मा वाला बनो महात्मा बनो तो ये तुरंत उठ गए और उठकर तुरंत उनका आलिंगन किया अरे प्रभु आप महाप्रभु की सेवा में लगने जा रहे हो क्या क्या करो मुझे बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी मैं क्या आपको असिस्ट कर सकता हूं ऐसी ऐसी इच्छा ऐसा उनका उत्साह था हाँ? तो आप देखो महाप्रभु बोलते हैं जिसके अंदर ऐसी भावना होती है ना उसको क्या हो जाता है तो रा, रामानंद राय कहता है तुम्हारा नाम श्रुनिहा महाप्रेमावेश मोरहा धरी करे पिरे तिविशेष तो कहते रामानंद राय हे प्रभु हे चैतन्य महाप्रभु जैसे ही राजा प्रताप रुद्र ने आपके पवित्र नाम को सुना तो वे बहुत आनंदित और भाव विवल हो गए और तुरंत उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कुछ प्रेममय लक्षणों को प्रकट किया तो हमारा ये वर्तन तुम्हें खाओ से ही वर्तन निश्चिंत हैया बजा चैतन्य र तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पेंशन है आ, वो भी तुम्हें प्राप्त होगा और जो तुम्हें अभी सैलरी मिल रही ना वो भी मिलती रहेगी तो मतलब इतना उत्साह दिखाया राजा ने मतलब उनको सैलरी भी नौकरी में नहीं जाना है केवल महाप्रभु की सेवा करने जो पुराने सैलरी वो भी मिलेगी और रिटायरमेंट का पेंशन भी मिलेगा डबल भगवान की सेवा में जब जाते हो डबल बेनिफिट और कहा कि आप निश्चिंत होकर निच्चिंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करो आमिछार योग्य नहीं तारा दर्शने तारे जई भजे तार सफल जीवने राजा प्रताप रुद्र जानता था देखो उनके हृदय में इतनी विनम्रता का भाव था वो कहते हैं आमीछार छार का मतलब होता है पतित आधम कहते मैं मैं बहुत पतित कि योग्य नहीं तारा दर्शन, दर्शन करने का योग्य नहीं हूं लेकिन तारा जय भजे तार सफल जीवन है जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है परम कृपालुते है व्रजेंद्र नंदन जन्म में मोरे न दर्शन तो ये जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हिल से जो चैतन्य महाप्रभु है वो नंद महाराज के पुत्र है हा नंदसुत जारे भागवते गाय चैतन्य चरितमृत में एक वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला जाता है भागवत में भागवत बोलता है कि ये नंद का पुत्र है जो चैतन्य महाप्रभु हैं तो कहते हैं कि वे अत्यंत कृपालु हैं और मैं आशा करता हूं कि अगले जन्म में वो मुझे अपना दर्शन प्रदान करेंगे मतलब इतना आ, क्या कहेंगे इतना धैर्य उन्होंने रखा है कि हाँ अवश्य कृपा करेंगे मेरे ऊपर प्रेम आरती देखी लु तो तार एक प्रेमलेश सोचो अभी रामानंद राय जैसा इतना बड़ा भक्त अभी वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहते हैं कहते हैं कि जे तहार प्रेमा तोमाते हे चैतन्य महाप्रभु जितनी प्रेम की भावना राजा प्रताप रुद्र में आपके प्रति है तार एक प्रेमलेशन नहीं कामाते उसका एक अंश भी मेरे हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है जितना प्रेम किस में है राजा प्रताप रुद्र में है देखो ये दोनों महाभागवत हैं, और दोनों महाभागवत अपने आपको क्या सोच रहे हैं मैं तो उससे क्या हूँ छोटा भक्त हूँ या राजा प्रताप रुद्र कहते मैं तो आदम क्षार हूं पति हूं सबसे अधिक आप इतने सौभाग्यशाली हो कि महाप्रभु की सेवा में लगे हो और यहाँ महाप्रभु से सब बात करने के बाद रामानंद राय कंक्लूजन बताते हैं कि जितना प्रेम रामा प्रताप रुद्र में है मेरे हृदय में रंच मात्र भी नहीं है ये है भक्तों का विशेष गुण और योग्यता मानो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं में निष्कपट होकर प्रशंसा कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं कि कितना भगवत आसक्ति है उन भक्तों में प्रभु को है तुम्हें कृष्णा भक्त प्रधान के जे है सही भाग्यवान चैतन्य महाप्रभु और एक बात बताते हैं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं हे रामानंद राय तुम्हें कृष्ण भकत प्रधान आप कोई साधारण भक्त नहीं हो कृष्ण के भक्त में क्या हो सर्वोच्च भक्त हो जैसे परीक्षित महाराज के लिए श्रीमद् भागवतम में शब्द आया है भागवत प्रधान हा? फर्स्ट में उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त प्रधान आप सबसे बड़े भक्त हो और तोमा के जी प्रीति करे सही भाग्यवान जो आपसे प्रेम करता है वो कौन है भाग्यवान है तो चैतन्य चरितमृत में मैंने बीच में बताया था एक क्लास में कि कई लोगों को भाग्यवान कहा गया है जो व्यक्ति भक्तों से प्रेम करता है वो कौन है भाग्यवान है और प्रद्युम्न मिश्र को महाप्रभु ने बोला महाप्रभु ने भाग्यवान शब्द यूज किया है कि जिसकी कृष्ण कथा सुनने में अनुराग हो गया है वह व्यक्ति क्या है भाग्यवान है और महादेवेंद्र पुरी को भी महाप्रभु ने दो या तीन बार उस अध्याय में शब्द यूज किया है भाग्यवान पुरी समा भाग्यवान भाग्यवान पुरी के समान कोई त्रिभुवन में नहीं है क्यों क्योंकि उन्होंने साक्षात स्वप्न में भगवान आए और फिर उनको स्वयं दूध दुग्धपान दूध लेकर आए भगवान यह आज्ञा दी कि मैं नीचे हूँ मुझे उठाओ सेवा दू मुझे चंदन लाओ कितनी चीजें कहते इतना आदान प्रदान पुरी के साथ हुआ माधवेंद्र पुरी के साथ इसलिए सबसे वो भाग्यवान है तो हम इधर एक शिक्षा ले सकते हैं कि वास्तव में हम भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो भगवान क्या ऐसे जो उन्नत भक्त है उनके प्रति हमारा क्या हो जाना चाहिए अनुराग हाँ इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तांदेर क्षरण सेवी भक्त सनिवास बस यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए चाहे हमें भक्ति हो रही है नहीं हो रही है लेकिन यह है कि भक्तों के संग में पड़ा रहो चाहे किसी ना किसी प्रकार से पड़ा रहो कोई भक्त थप्पड़ मार के एक दिन मुझे ठीक करता जाएगा भक्तों के संग में पड़े रहने से भी क्या होगा कृष्ण का स्मरण होगा भक्तों के संग से दूर जाने से फिर हमारी अकेले के अंदर कितनी योग्यताएं क्यों ना हो आपको कृष्ण स्मरण नहीं हो सकता कृष्ण स्मरण आपसे चला जाएगा तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे रामानंद राय वो आप भक्तों में वरिष्ठ हो श्रेष्ठ हो और वो राजा आपसे प्रेम करता है इसलिए वो राजा भाग्यवान है तो मातेज ये हई ल राजार यही गुने है कृष्णता रे करीब अंगीकार देखो महाप्रभु कहते यही गुने। चाहे व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी हो या ना हो लेकिन एक क्वालिटी हो कि उसको ना भक्त बड़े अच्छे लगते हैं सोचो शुरुआत के दिनों में हमें आए, ऐसा ही लगता है ना बाहर से हम आते तो भक्त कितने अच्छे लगते हैं हाँ लेकिन आंदर आने के बाद अच्छे नहीं लगते तो महाप्रभु कहते हैं यही गुणे कृष्ण तार करे बे अंगीकार यही एकमात्र क्वालिटी से कृष्ण उसको अपना बना लेंगे इसलिए दक्षिण भारत में हम को पांच टाइम सुनते ना का का जब कांशीपूर्ण कांचीपुरम में जो विग्रह है ब्रह्मा के द्वारा पूजित वरदराज हा उनकी सेवा क्या करते थे कांचीपुर और वहां वो इतने निष्ठावान थे भगवान की सेवा के लिए दूर कई किलोमीटर से चल के आते थे और चल के जाते थे और रोज आकर भगवान वरदराज को फैन करते थे फैनिंग करने की उनकी सेवा थी तो रोज किया करते थे तो बहुत सारे भक्तों को ये कांशीपूर्ण बहुत अच्छे लगते थे कई भक्त उनसे प्रेम हाँ, करने लगे तो एक शुद्र व्यक्ति ने भी उनको अप्रोच किया ना एक दिन कहा कि हे कांशीपूर्ण आप तो रोज वरदराज की सेवा करते हो आप उनको पूछिए कि क्या मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा हाँ तो कांशीपूर्ण कहते हाँ ठीक है मैं पूछूंगा क्योंकि कांशीपूर्ण से रोज भगवान बात करते थे वरदराज ऐसे थे कि कांचीपूर्ण का जो झूठा थाली है उसमें भी प्रसाद खाते थे भोगा खाते थे राजभोग। इतना प्रेम था कि कांचीपूर्ण ने एक दिन फैन करते करते पूछा हे hey प्रभु आज एक व्यक्ति मिला था वो शुद्र व्यक्ति था वो व्यक्ति मुझे पूछ रहा है कि क्या वो भगवत धाम जा सकता है कहते जरूर जाएगा जल्दी जाएगा वो क्यों जाएगा क्यों जाएगा क्योंकि क्यों क्यों वो आपसे प्रेम रखता है आप जैसे भक्त से महान यही उसका गुण है हाँ और वही वही क्वालिटी चाहिए इसलिए तो यहां चैतन्य महाप्रभु ने सार और इसी कारण से महाप्रभु स्वयं अपनी कृपा करते हैं आगे चलकर किसके ऊपर राजा प्रताप दुद्र के ऊपर मानो भगवान उनको डायरेक्ट नहीं देखना चाह रहे हो हाँ बहुत बाह्य बाह्य व्यवहार के कारण लेकिन महाप्रभु जान गए कि ये तो भक्तों की सेवा में लगा है भक्तों से प्रीति रखता है इसलिए उन्होंने कहा यही गुने ये प्यार दो तीन प्यार आपको याद हो जाने चाहिए आ? यही गुने कृष्ण तारे करीबे अंगिकार ग्यारहवे अध्याय की ट्वेंटी सेवन है आ? तो माते जत प्रति हेल राज यही गुने कृष्ण तारे करीबे अंगिकार इस गुण से ही कृष्ण क्या करेंगे उसको स्वीकार करेंगे इसलिए कृष्ण अभी महाप्रभु तुरंत दो बहुत महत्वपूर्ण तीन चार चार पांच पांच श्लोका कोट कर रहे हैं इस इस इस स्टेटमेंट को अधिकृत करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल रहे दूसरा श्लोक कृष्णदास कविराज ने यह श्लोक दिया है ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तांच तेजना मत भक्तांच भक्ता में भक्त तमा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आदि पुराण में जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है जो मेरे दासों के भक्त हैं वे सचमुच मेरे भक्त हैं तुरंत चैतन्य महाप्रभु ये उद्धत करते हैं फिर और एक श्लोक आता है श्रीमदभागवतम का आदर परिचर्याम सर्वांगेर अभिवंदनम मद भक्त पूजा भ्यादि का सर्वभूतेशु मन मती है। तो ये भागवतम हाँ मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मदगुण रनम मयर पनम च मनसहा सर्व काम विवर्जनम मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं वे अपने सारे अंगों से मुझे नमस्कार करते हैं वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देते हैं वे मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं वे अपना मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने की चेष्टा करते हैं मेरे भक्तों के यही लक्षण हैं उसमें एक चीज़ क्या आई है मेरे मेरे भक्तों की पूजा करते हैं और एक श्लोक दिया है जो शिवजी दुर्गा से कहते हैं आराधना नाम सर्वेशा विष्णु और आराधन देवी तदि यहां समार्चनम शिवजी ने दुर्गा देवी से कहा हे देवी यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वपरि है किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है फिर और एक श्लोक है दुरापाल्प तपसा सेवा वैकंठ वर्तमसु सेवा किसकी वैकुंठ वर्त्मसु यह शब्द भक्तों की सेवा के लिए यहाँ शब्द बड़ा अच्छा है वैकुंठ वर्तमस मतलब जो वैकुंठ जाने वाले हैं हाँ ऐसे लोगों की सेवा करना नरक जाने वाले की नहीं वहां ये थर्ड कैंटो का श्लोक है इसी में आता है मैत्री ऋषि और विदुर के संवाद में तीसरे का सातवें अध्याय का बीसवा श्लोक है हाँ कहते हैं जिनकी तपस्या बहुत कम है वे भगवत धम वापस जाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्तों की सेवा शायद ही प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध भक्त उन भगवान की महिमा के गायन में अपना शत प्रतिशत समय लगाते हैं जो देवताओं के स्वामी हैं और सारे जीवों का नियंता हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ये आगे बताते हैं पूरी भारती अति गोसाई स्वरूप नित्यानंद जगदानंद मुकुंदादी जता भक्त वृंद एक रह गई कुंती के प्रार्थनाओं में भी एक प्रार्थना आती है जहां कुंती देवी कहती है आ, वो जैसे हम वो पॉइंट आया था ना कि आ, राजा आनंदित हो गए देखा कि रामानंद राय उनकी सेवा में जा रहे हैं उनको बिल्कुल ईर्ष्या नहीं हुई तो कुंती महारानी एक बहुत अच्छा श्लोक बोलती है अपनी प्रार्थना में उसमें वो कहती है कि जो लोग कोई भक्त भगवान के श्रवन कीर्तन में लगे है और वो आनंदित हो रहे हैं उनको देखकर जो आनंद अनुभव करते हैं वो लोग भी कहाँ जाने के भागीदार बनते हैं वही कुंठा जाने के भागीदार बनते हैं। मतलब जो ईर्षा नहीं करते हाँ नहीं तो हमें क्या हो जाता है ईर्षा और द्वेष की भावना होती है जब दूसरे भक्तों की हा? कुछ सेवाएँ और कुछ चीज़ों को हम देखते हैं तो उससे क्या होगा हमारा बंधन और बंद जाएगा तो उसी समय जब ये रामानंद राय महाप्रभु से मिल रहे थे तो उस समय महाप्रभु के सामने परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती सरोग दामदर, नित्यानंद प्रभु जगदानंद मुकुंद तथा सारे भक, भक्त उपस्थित हो गए एक्चुअली जिस प्रकार से आजकल के जो लोग हैं उनको सारे नेताओं के नाम आ, उनके बच्चों के नाम उनके पोतों के नाम फिल्म स्टार के नाम उनके वाइफ्स के नाम सबके नाम पता होते ना मानो वो सोचता है कि मुझे कितना ज्ञान है हा? तो हमें ये सारे वैष्णवों के नाम सबसे परिचित हो जाना चाहिए हमें यह हम ये हम फैमिली मेंबर है हम हाँ पार्ट ऑफ गौर लेला है ना हम तो हमें ये सारे वैष्णवों के नामों से परिचित हो जाना चाहिए अरे अब ब्रह्मानंद भारती से तो अब परिचित हो गए हैं ब्रह्मानंद भारती या कोई भी जो भी आचार्य जितने भी नाम आते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कोई वैष्णव का नाम सुन लिया गौर लीला के तो तुरंत पूछे ब्रोज ये कौन है क्या है इनके बारे में जा हाँ तो ऐसे जानने का प्रयास करना चाहिए हाँ जैसे संसारिक जगत में कोई नेता कोई खड़ा हो रहा है कोई गिर रहा है कुछ हो रहा है तो व्यक्ति जानता है ना उसके बारे में हाँ तो उसी में फिर मन लगा रहता है तो इसलिए ऐसे वैकुंठ के ये जो शाश्वत दिव्य शाश्वत क्या कहते हैं नित्य पार्षद है भगवान के उनके बारे में हम जानते रहेंगे तो क्या होगा हमारा मन भी उनके कार्यकलापों में सदा लगा रहेगा तो ये सारे भक्त उस स्थान में उपस्थित हो गए चारि गोसाई रैलराय चरण वंदन जथा योग्य सब भक्तर करी ल मिलन तो वो जितने भी भक्त थे उन सब से वो मिले सबको उन्होंने प्रणाम आदि किया और भक्तों ने भी उनको आशीर्वाद आदि दिया प्रभु कहे राय देखिले कमल नयन राय कहे जाए दर्शन देखो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को बड़ा अच्छा शब्द यूज करते हैं वो कहते हैं प्रभु कहे राय देखिले कमल अनयन की है रामानंद राय ये कमल नयन को देखा है आपने यहां जब जगन्नाथपुरी में आए हो अः हाँ, कमल नयन कौन है जगन्नाथ वो कहते तुम आते ही जगन्नाथ का दर्शन किया तो कहते हैं राय कहे ये बे जाई पाव दर्शन अब भी जाऊंगा अभी क्या करूंगा जाकर दर्शन करूंगा प्रभु कहे राय तुम्हें की कार्य कर ईश्वर ना देखी के ने आगे प्रभु कहते महाप्रभु थोड़े से दुखी हो गए अरे तुम जगन्नाथ करिए और आते ही तुम्हें जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए और तुम यहां आ गए हो हा? तुम पहले यहां क्यों आ गए हो तो वैसे ही हम जब निकलते रूम से बाहर तो सीधा कहा जाना चाहिए मंगल आरती या किसी इसमें जाते सीधा राधा गोविंद का दर्शन करना चाहिए ऊपर से आगे आ रही चले गए किचन की ओर फिर बाथरूम की ओर फिर पता नहीं कहा घूम घूम के फिर यहां आ जाएंगे हम वो सही नहीं है तो लेकिन उनका अलग था क्योंकि वो कृष्ण महाप्रभु भी साक्षात ही कृष्ण है रायक है चरण रथ हृदय सारथी जहा लय जायता जाय जीव रथ ही जो रथ है यश्च चरण रथ के तुल्य है और हृदय रथ चलाने वाला सारथी है और जीव वो पैसेंजर है जिसमें बैठा है जहां ये चरण रूपी रथ ले जाएगा वहा रामानंद राय कहते हैं मुझे जाना पड़ता है हामिद की करीब मन यहाँ लगन्नाथ जगन्नाथ दर्शने विचार ना कैल मैं क्या करूँ मेरा मन कहा लेके आ गया आपके पास ले आ गया और मेरा मन जगन्नाथ के मंदिर दर्शन करने जाने की सोच नहीं पाया तो जहा मन वहा तन जैसे प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप इसलिए बनाया प्रभुपाद बहुत चला के सबके मन को कृष्ण में लगाने के लिए सोचो ना कितनी सेवाएं कर दी मतलब आज तक कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जिसमें इतनी प्रकार की सेवाएं हो सकती हैं हाँ कितना इन्वेंट किया मतलब हमारा रजो तमोगुन इतना अधिक है कि उसी प्रकार की सेवाएं भी ला दी हाँ तो हम वो सब चीजें करने में लगते तो हमारा रजो तमोगुन का दमन हो जाता है फिजिकल सर्विसेस से तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ मेरा मन यहा आ गया जैसे प्रभुपाद ने लाइफ मेंबरशिप शुरू किया कोई नहीं सोच सकता है लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम क्लब्स में होता है ना क्लब का मेंबर बनो क्योंकि टेंपल का मेंबर बहुत में रेयर रहता है प्रभुपाद ने कहा इतना धन है लोगों के पास हाँ इनको फिर मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया धन देते थे लोग प्रभुपाद कहते थे जहां धन वहां मन इनका धन हम लेंगे कृष्ण की सेवा में तो इनका मन भी इधर आ जाएगा कहेंगे चलो हम हरे कृष्णा के लाइफ मेंबर हैं में तो, किसी बहाने यहां आएंगे प्रभु कहे शीघ्रभु सब प्रकार का ध्यान रखते हैं कहते हैं आप भी पहले जाके क्या करो जगन्नाथ का दर्शन करो और जगन्नाथ का दर्शन करने के पश्चात तुम अपने परिवार वालों से भी मिलो हाँ बाद में मेरे साथ रहना ही रहना है लेकिन अपने पिता है ब्रदर उन सब से जाके मिलो प्रभु आज्ञा पाय राय चलिला दर्शने रायर प्रेम भक्ति रीति बुझे कोन जने तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन करके रामानंद राय चले गए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए कृष्णदास कविराज कहते कौन व्यक्ति हो सकता है जो रामानंद राय की भक्ति को समझ सकता है त्रयासी राजा सार्वभौमे बोलाइला क्षेत्र क्षेत्र बोला नमस्कारे ताहरे तो जब राजा प्रताप रुद्र लौटकर जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने सार्वम भट्टाचार्य को बुलाया और उनसे पूछा मोरलागी प्रभु पदे कैला निवेदन सार्वभम कहे आने नो ये प्रताप रुद्र लगे हुए थे कि आपने कुछ बात की मेरे बारे में हाँ जैसे हम कहते हैं महाराज के पास मेरे बारे में कुछ बात की कि नहीं आपने हाँ मुझे ये करना है वो करना है यहां जाना है वहां जाना है तो वो कहते कुछ निवेदन प्रस्तुत किया तो इन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है तथापि ना करे तेहराज क्षेत्र छाड़ी जावे न पुनः जदी करी निवेदन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन आपसे मिलने के लिए वो तत्पर नहीं है वो तो यदि फिर से उनको पूछूंगा तो कह रहे जगन्नाथपुरी को छोड़कर चला जाऊंगा सुनिया राजा रमण दुख उपजिला विषाद करिया कि छू कही गिला। अभी गिला यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए और ऐसे शोक में डूबते हुए एक आ, उन्होंने बात बोली बहुत अच्छी बात कही उन्होंने राजा कहते हैं उद्धारिते तारा अवतार करे मदाय की स्टोरी कहा तक पहुंच गए थे राजा तक पता चला था कि इन्होंने वो नवदीप में जगाई मदाय का भी उद्धार किया है तो राजा सरव भट्टाचार्य को कहते हैं पापी नीचे तारा अवतार उनका अवतार तो सब प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए है और उन्होंने सबसे अधिक पतित तधम पापी जगाय मधाई का भी उद्धार कर डाला प्रताप रुद्र छाड़ी करीबे जगत अनिस्तार यही प्रतिज्ञा करी करी या छनावतार मुझे तो लगता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रतिज्ञा करके अवतार लिया है कौन सी प्रतिज्ञा कि सारे जगत का निस्तार करूंगा केवल एक भक्त को छोड़कर प्रताप रुद्र का उद्धार नहीं करूंगा सबका उद्धार करूंगा ऐसे राजा प्रताप रुद्र सोच रहे हैं तो प्रभु पात्पर्य में कहते हैं हा वो नरोत्तनदास ठाकुर का सॉन्ग देते हैं मोसम पति प्रभु ना पाए यार तो ऐसी भावना वो प्रकट कर रहे हैं तार प्रतिज्ञा मोरे ना करी बे दर्शन मोर प्रतिज्ञा ताहा विना छाड़ी भजवन अभी ये कॉम्पिटिटर बने उनका उनकी प्रतिज्ञा है ना कि मेरा उद्धार नहीं करना है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनका दर्शन नहीं मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा अपना प्राण त्याग करूंगा यदि से ये महाप्रभुना पाय कृपा धन के बा राज्य के बाह सबा आकार यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे नहीं प्राप्त हुई तो मेरा शरीर मेरा राज्य सब कुछ क्या है पूर्णतः व्यर्थ है यह तो शुनि सार्वभौम हई ला चिंतित राजा रान देखी हे लिस्मित सर्व भट्टाचार्य उनके गुरु थे उन्होंने देखा कि कितना अनुराग है इस राजा का इतना भौतिक ऐश्वर्य संपन्नता आदर सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए बहुत लालयत है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए हम्म तो ये आचार्य चकित हो गए थे भट्टाचार्य कहे देव नाकर कर तुम्हारे प्रभु रावश हई विसाद तो सर्वम भट्टाचार्य ने कहा कि आप खेद मत कीजिए चिंता मत कीजिए एक दिन क्या होगा चैतन्य महाप्रभु के कृपा आप पर होगी हा इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि राजा प्रताप रुद्र दृढ़ संकल्प थे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इसलिए उनके ऊपर वो अनुकंपा हो गई तो इसलिए व्यक्ति को गुरु के आदेशों का भक्ति में दृढ़ संकल्प होना चाहिए जिसके द्वारा क्या होगा कृष्ण की कृपा हाँ प्राप्त होंगी क्योंकि राजा प्रताप रुद्र को देखा सर्वम भट्टाचार्य ने कि यह तो दृढ़ संकल्प है गुरु कब शिष्य पर कृपा करते हैं कब करते हैं जब वो देखते हैं कि शिष्य उनके आदेश आदि में क्या है बिल्कुल डिटरमाइंड है दृढ़ संकल्प है ये जब देखते हैं तो फिर वो है हा? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज तब वो कृपा शिष्य को प्राप्त होती प्रभुपद वही लिखते हैं हम्म भट्टाचार्य राजा प्रताप ध्रुव के गुरु थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि महाप्रभु राजा पर कृपा होंगे तो इस प्रकार से उनकी भावना थी तेह प्रेमाधीन तोमार प्रेम गाड़ आवश्यकृपा तुमार ऊपर आवश्य तो वो कहते राजा प्रताप रुद्र को कि तेह प्रेमाधीन जो चैतन्य महाप्रभु है वो प्रेम के अधीन है इसलिए गौर गोविंद महाराज एक लाइन कहा करते थे कृष्ण के लिए प्रेमे कृष्ण वश है प्रेमे तार भजी प्रेम से ही कृष्ण वश में हो जाते हैं इसलिए व्यक्ति को प्रेम पूर्वक उनका भजन करना चाहिए वही बात यहाँ सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं तेह प्रेमादीन वो प्रेम के आदिन है तुम्हारा प्रेम और आपका जो प्रेम की भावना है सेवा की भावना है वो बहुत गहरी है अवश्य करी कृपा तुमारो ऊपर इसके कारण ही चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर क्या करेंगे कृपा करेंगे तो कैसे कृपा करेंगे उसका वर्णन आगे आने वाले श्लोकों में वो बताते हैं वो एक सीक्रेट बताते हैं कि आप ऐसा करोगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी और राजा वैसा ही करते जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले क्लास में करेंगे तो कहने का तात्पर्य है आज हमने चर्चा की एक विशेष गुण को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया राजा प्रताप रुद्र का कि ये गुण क्या है इनके अंदर कि भक्तों से प्रीति है इस गुण के कारण कृष्ण क्या करेंगे उनको अंगीकार करेंगे और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हाँ वो क्या है बहुत डिटरमाइंड है है हाँ? और अपने गुरु के प्रति भी उनका फेत है कौन है उनके गुरु सार्वम भट्टाचार्य तो सार्वम भट्टाचार्य जो भी कहते हैं उसको करने के लिए तत्पर है तो अभी आगे आने वाले श्लोकों में वो बोलेंगे कि अभी रथ यात्रा आ रही है आपको ऐसा ऐसा कार्य करो तो उसी उन्हीं दिनों में आपके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाएगी तो आज के दिन हमने यही चीज देखी या सीखी है हाँ एक तो चीज हमने सीखी कि एक व्यक्ति के अंदर भक्तों की सेवा करने की भावना या भक्तों के प्रति प्रेम की भावना होगी तो ये एक मात्र क्वालिटी से कृष्ण उसको अंगीकार करेंगे और वो ये है एक्चुअली बाकी गुण हमें हो या ना हो लेकिन भक्तों के प्रति प्रेम की और सेवा की भावना होना तो सारे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं इसका उदाहरण कौन है नारद दासी पुत्र जब थे हारद हा? दासी पुत्र थे तो उनके अंदर कोई ऐसे गुण नहीं थे लेकिन उनकी माँ उन भक्ति वेदांत तो उनकी सेवा करते थे, साधुओं की सेवा करते थे वो दासी पुत्र नारद भी उनके सेवा करने लगे और वो सेवा करने से उनका उच्चिष्ट ग्रहण करने लगे साथ साथ उनसे आसपास आज, रहते थे तो कृष्ण कथा सुनने लगे जिसके कारण उनकी सेवा आदि से क्या हो गया उनका अनुराग खेल में नहीं रहा खत्म हो गया और फिर उनके ऊपर साधुओं की कृपा हुई जिसके कारण अंततः दासी पुत्र नारद के ऊपर कृष्ण की कृपा हुई कृष्ण का दर्शन हुआ यह भी एक उदाहरण है हाँ तो यह भी एक चीज हमने सीखी और दूसरा राजा प्रताप रुद्र जब देखा कि इस भक्त को कृपा मिल रही है किसको रामानंद रहा है तो उनको दुख नहीं हुआ ईर्षा नहीं हुई उनके हृदय में क्या आया अनंत आनंद की भावना जिसके द्वारा ये भावना से भी प्रदर्शित होता है कि ऐसा ईर्षा और द्वेष से रही जो भक्त है दूसरे भक्तों के प्रति उसके ऊपर भी कृष्ण अपने कृपा क्या करते हैं प्रदान करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मुझे ये राजपाठ भी अच्छा नहीं लग रहा है हिस तो प्रकार से वह दृढ़ है और सरेंडर थे सर्वम भट्टाचार्य के प्रति और आगे चलकर हम देखेंगे उन्होंने कहा कि वो प्रेम के अधीन है और तुम्हारा प्रेम भी क्या हो गया अभी गाढ़ा हो गया है इसके कारण अवश्य करीबे कृपा तुम्हारे ऊपर इस कारण से आपके ऊपर वो कृपा करेंगे तो किस प्रकार से वो कृपा करते हैं उसका वर्णन हम अगले आने वाले क्लास में चर्चा करेंगे